संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है सभी की मुक्ति होगी पड़ोसी महाराज संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है श्री राम कृष्ण अवश्य किया जा सकता है परंतु जैसा कहा साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है उनके पास रोना चाहिए मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है ईश्वर है चुंबक मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता रोते रोते सुई की मिट्टी धूल जाती है सुई की मिट्टी अर्थात काम क्रोध लोभ पाप बुद्धि विषय बुद्धि आदि मिट्टी धूल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा अर्थात ईश्वर दर्शन होगा चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है ज्वर चढ़ा है शरीर मानो भुन रहा है इसमें कुनैन से क्या काम होगा संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं वही साधु संग रो रो कर प्रार्थना बीच बीच में निर्जनवास चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती हैं पड़ोसी तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी श्री राम सभी की मुक्ति होगी परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा मुक्ति बहुत देर में होती है शायद इस जन्म में न भी हो फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था ईश्वर को सिर पर रखकर कर काम करते थे नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती है पड़ोसी आपने गुरुपदेश के बारे में बताया पर गुरु कैसे प्राप्त करूं श्री रामकृष्ण हर एक गुरु नहीं हो सकता कीमती सहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है इसलिए ईश्वर युग युग में लोग शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं सच्चिदानंद ही गुरु है ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूँ ईश्वर ही करता है और सब अकरता इसी का नाम ज्ञान है मैं अकर्ता, उनके हाथ का यंत्र हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ माँ तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूँ तुम घरवाली हो मैं घर हूँ मैं गाड़ी हूँ तुम इंजीनियर हो जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ जैसा कराती हो वैसा करता हूँ जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ नाहम नाहम तू है तू है कमल कुटीर में श्री राम कृष्ण और श्री केशव सेन श्री कृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुद्ध केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं साथ है राम मनोमोहन सुरेंद्र मास्टर आदि अनेक भक्त लोग सब दुमंजले के हाल में बैठे हैं श्री प्रताप मजुमदार श्री त्रिलोक्य आदि ब्राह्मण भक्त भी उपस्थित हैं श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं जिन दिनों बेलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे तब अर्थात 1875 सौ ईस्वी के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में आकर उनके साथ साक्षात्कार किया था साथ था उनका भानजा हिदयराम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था तुम्हारी दुम झड़ गई है अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो जिस प्रकार मेढ़क के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी इसके बाद दक्षिणेश्वर में कमल कुटीर में ब्राह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने करके संसार में रहे थे व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है तब वे दर्शन देते हैं तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन वह बहुत अच्छा है ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है शांत से सख्य वात्सल्य मधुर सहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पोग ही बजाता है परंतु उसके बाजे में सात छेद रहते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में सात छेद है वह अनेक राग रागनिया बजाता है तुम लोग साकार को नहीं मानते इसमें कोई हानि नहीं निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा कभी दास्य कभी सख्य कभी वात्सल्य कभी मधुर भाव कोई कामना नहीं है उन्हें प्यार करता हूँ यह बहुत अच्छा भाव है इसका नाम है अहेतुक भक्ति रुपया पैसा मान इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति वेद पुराण तंत्र में एक ईश्वर ही की बात है और उनकी लीला की बात ज्ञान भक्ति दोनों ही है संसार में दासी की तरह रहो दासी सब काम करती है पर उसका मन रहता है अपने घर में मालिक के बच्चों को पालती पोसती है कहती है मेरा हरि, मेरा राम परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो यह बहुत अच्छा है उनकी कृपा होगी जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह जड़ की तरह उन्माद वाले की तरह पिशाच की तरह हो जाता है जैसे सुखदेव आदि चैतन्य देव कभी बालक की तरह कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे हंसते थे रोते थे नाचते थे गाते थे पूरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे